ती नहीं दांत से बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज आपसे मैं जिस बात जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो विषय कुछ नया नहीं है मैं इसके बारे में पहले भी बातें कर चुका हूं मगर आज न मालूम क्यों बचपन के बारे में बातें करने की इच्छा जग गई तो जैसे ही बचपन की बातें याद आने लगी तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना पहले बचपन को थोड़ा समेटा जाए सबसे पहले ये देखें कि आखिरकार वो क्या मन स्थिति है जिसको हम बचपन कहते हैं और जब मैंने ये देखा जब उसके बारे में सोचने लगा ना, तो मुझे समझ में आया कि बचपन की बेसिकली तीन खास बातें हैं सबसे पहली बात तो ये कि बचपन में हम हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंड करते हैं यानी कि चाहे वो मां बाप हो चाहे दोस्त हों चाहे पिताजी हों और या चाहे कोई फादर फिगर या मदर फिगर ऐसी कोई होनी चाहिए जिस पर कि हम डिपेंड कर सके क्योंकि बचपन उंगली पकड़कर चलने का नाम है अब दूसरी बात क्या होती है बचपन में हम सचमुच में कमजोर होते हैं देखिए मैं बुली बच्चों की बात नहीं कर रहा जो बुली होते हैं ना वो भी एक तरह से कमजोर है क्योंकि वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बुली बने रहते हैं तो बचपन और कमजोरी और तीसरी बात यह होती है कि बचपन में गिरकर उठ खड़ा होना यह तो सबसे कॉमन फीचर है आपको मैं सच बता रहा हूं कि बचपन में अगर लोगों के सामने गिरते थे तो कभी आंख में आंसू नहीं आते थे क्यों क्योंकि अपने आप को हिम्मत ही दिखाना होता था मगर अगर उन्हीं लोगों में मां या पिताजी या कोई बड़ा शामिल होता था जो जो हमको प्यार करता था तो उसके सामने गिरने पर फौरन हमें लगता था कि रोकर दिखा दो मगर उसके जरा सा पुचकारते ही हम साहब खड़े भी हो जाते थे और आंख से आंसू भी गायब हो जाते थे बच्चों में आप सभी ने देखा होगा ये तो साहब ये निर्भरता ये कमजोरी और उठकर खड़े हो जाने की हिम्मत ये सब बचपन की खूबियां हैं अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इन सब खूबियों को आपको क्यों गिनाने की कोशिश कर रहा हूं साहब बात दरअसल यह है कि मैंने अपने उस बचपन को अपने इस उम्र में आकर देख लिया यानी कि मैंने यह पाया कि हम में से हरेक के अंदर ये गुण शायद आ, क्या बोलते हैं उसको डोरमेंट तो हो जाते हैं मगर जाते नहीं और जीवन में एक ना एक समय ऐसा आता है चाहे तो वो आप उसको समय कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि किसी ना किसी के सामने हमारे ये गुण या ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली गुण कहना तो गुण तो कुछ क्वालिटीज में शामिल हो जाता है मैं यहां पर गुण से मेरा मतलब क्वालिटीज़ से नहीं है गुण से मेरा मतलब है इन कैरेक्टरिस्टिक्स से यानी कि किसी भी उम्र में ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर सामने आ सकती हैं और आ जाती हैं और जब वो आ जाती हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है और वो ये कहता है कि साहब आपका बचपन लौट आया है अब अब आपने अब, अब, अब, अब, एक्चुअली अब, पहला गाना जो जिससे हमने आज का ये कार्यक्रम शुरू किया वहां पर तो गायक खुद ही मान रहा है खुद ही कह रहा है कि साहब इसका दिल तो अभी बच्चा है क्यों ये इन्हीं क्वालिटीज़ को वो वहां पर गीत के फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहे हैं अब आप गाना तो डेफिनेटली वापस जाकर दोबारा सुनेंगे और या तो फिर इस गाने को आप अपने फोन पर सुनने की कोशिश करेंगे मैं आपको बता देता हूं देखिए हम यो तो हमेशा बहुत मजबूत बने रहते हैं मगर मैं आपको सही बता रहा हूं मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है और मैं वहीं से उदाहरण उठाकर आपके सामने ला रहा हूं। जहां तक सवाल निर्भरता का होता है ना किसी पर डिपेंड करने का आपका मन करता रहता है कि भगवान वो निर्भरता मुझे कभी ना करनी पड़े यानी कि मैं कभी किसी पर डिपेंडेंट ना हो, मगर जब हम अपनी पत्नी से यह बताना चाहते हैं कि साहब हम उसके बगैर भी काम चला सकते हैं तो हमें समझ में आता है मतलब देखिए मैं यहां पर हमें से मेरा मतलब मैं अपने से है तो हमें यह समझ में आता है कि अगर हम उससे ये कहेंगे तो उसे बुरा लगे यानी कि वो चाहती है कि हम उससे कहें कि भाई खाना दे दो तुम खाना नहीं बनाओगी तो आज खाना नहीं मिलेगा या तुम अगर कपड़े नहीं निकालोगी तो हम नहाने के बाद क्या पहनेंगे ऐसा नहीं है कि हम कपड़े नहीं निकाल सकते या हम खाना नहीं खाना हम अपनी पत्नी से नहीं सॉरी ये बात नहीं कहूँगा अच्छा नहीं मतलब उसके जैसा बना लेता हूँ अरे कुछ चीज़ें तो मैं सचमुच में मतलब बुरा माने हमारी पत्नी चूंकि इसको सुनेंगे कार्यक्रम को तो बुरा माने हम उनसे पहले ही क्षमा याचना कर लेते हैं मगर कुछ चीज़ें हम उनसे अच्छी भी बना लेते हैं वो देखिए उसका कारण ये है कि वो जब खाना बनाती हैं तो उसमें घी तेल डालने में बहुत कंजूसी करती हैं वो कहती हैं कि हमारे हाथ से पड़ता ही नहीं और साहब खाने में अगर बढ़िया से तेल घी ना डाला जाए तो उसका स्वाद क्या है अब अगर आप आधा लीटर दाल को और एक छोटे चम्मच घी से, तो से तो तो भैया इससे ना छौको अच्छा है और फिर उसके बाद आप ये भी कहेंगे कि कि साहब छौकने में स्वाद आया नहीं तो भैया नहीं आता है स्वाद हमसे जब आप कहते हैं कि आप दाल छौकिए तो हम कहते हैं अपनी तो पत्नी से बाहर चले जाओ हम आराम से छौक के आते हैं और तब उसके बाद वो कहती है साहब बड़ी अच्छी तो बड़ा अच्छा छौक लगाया आपने अब आप जानते हैं वो छौक कैसे आता है उसमें बाकायदा कम से कम सात आठ चम्मच घी पड़ता है तब छौक आता है बढ़िया तो खैर साहब हम ये कह रहे थे कि ये जो निर्भरता है ना जो डिपेंडेंसी उनको हम दिखाते हैं कि साहब हम आप पर डिपेंडेंट हैं तो ये डिपेंडेंसी हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं हम उनको खुश करने के लिए दिखाते तो अब सवाल यह उठा कि भैया ये जो बचपन हमारा है यानी जो जो हमारे अंदर का जो बच्चा है वो किसका कि भैया ये पत्नी को खुश करने के लिए यह डिपेंडेंसी दिखानी है. तो साहब हमारा बचपन वहां वापस आ जाता है अब आपको एक बात और बताऊ कभी कभी हम म, हम से मेरा मतलब फिर मैं से है मैं छोटे बच्चों को यानी मेरी अपनी जो बेटियां हैं उनसे या किसी और के बच्चे ने कुछ कुछ भी किया अगर जो उसने किया होता है तो हम ये कहते हैं कि अगर तुमने नहीं किया होता तो हमें पता भी नहीं चलता या हमें यह चीज मिलती भी नहीं तो या ये खुशी हमें नहीं मिलती हम ऐसा कह सकते हैं तो यानी कि हम उस खुशी के लिए उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो साहब यहां पर फिर वो हमारा बचपन जो है वो हमें उस एडल्ट के साथ मिलकर के और डिपेंडेंसी के लिए मजबूर कर देता है तो साहब मैंने देखा ये कि हम में से हर एक व्यक्ति इस बचपन को पसंद कर चाहता है मैं आपके बारे में तो आप ही बता सकते हैं और अच्छा हाँ यहाँ पर मैं चूंकि जब आप ही बता सकते हैं कह रहा हूँ तो भाई एक बात आपको बता दूं आजकल वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के हिसाब से एक मैसेज बारम्बार आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं अरे बुजुर्ग मतलब यार अब हम भी बुजुर्ग ही हैं जो बुजुर्ग हैं वो बातें जरूर करें क्योंकि बातें करना वो कहते हैं साहब ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो भैया बातें करते रहिएगा मैं तो अपने मैसेज में भी हर दे हर बार हर हमने जो बात कहते हैं हम उसमें उसमें हर बार अंत में तो हम यही कहने की कोशिश करते हैं कि भाई बातें करिए तो यहाँ भी आपसे कहूँगा कि आपके मन में डिपेंडेंसी को लेकर के जो भी विचार हों आप उसके बारे में बताइए सर अरे ये मत बताइए कि भाई आप क्यों ये कह रहे हैं मगर कम से कम अपनी डिपेंडेंसी तो दिखा दीजिए अरे दूसरे को खुश करने के लिए एक बार बच्चा बन के दिखाइए तो साहब ये जो बचपना है इसको दिखने दीजिए मेरे हिसाब से बचपना अगर दिखता रहता है ना तो आपको बुजुर्ग कहने वाले कम हो जाते अच्छा अब देखिए मैंने एक तो कहा था निर्भरता और दूसरी बात आती है कमजोरी यानी कि पर कमजोरी और वर्नरेबिलिटी को मैं जोड़ रहा हूं वर्नरेबल का मतलब जो भी आप समझ लीजिए जिसको आसानी से चोट लग सकती हो भाई आसानी से चोट किसे लगेगी जो कमजोर होगा फिजिकली भी और मतलब साइकोलॉजिकली या मेंटली भी बच्चे को डांट देना सबसे आसान चीज होता है। आप बच्चे बच्चे को डांट डांट दीजिए और बच्चे जो हैं हैं वो वो दिल के इतने सच्चे होते हैं कि वो उस डांट पर रिएक्ट भी कर देते हैं। मैंने तो साहब बहुत कम बच्चे देखे हैं जो डांट पर रिएक्ट ना करें मैं आपको सही बता रहा हूं कि बच्चे जो है उनका रिएक्शन जितना ट्रांसपेरेंट होता है उतना ट्रांसपेरेंट रिएक्शन किसी और का नहीं होता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है यानी जैसे जैसे वो एडल्ट की तरफ बढ़ने लगता है मैं एज की बात नहीं कर रहा मानसिकता में जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसके रिएक्शन उसके ट्रांसपेरेंसी कम होने लगती है यानी कि उसके रिएक्शन दिखने कम हो जाते हैं छोटा बच्चा आप उसको डांटिए या उसका कोई सामान ले लीजिए तो वो फौरन अपना मुंह बना देगा और रोना भी शुरू कर देगा और वही आप उसको वापस दे दीजिए या उसको थोड़ा पुचकार लीजिए तो वो खुश हो जाएगा और खुशी जाहिर करेगा मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या मानसिक उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये भावनाएं प्रदर्शित करना कम होता जाता है मैं अभी आपको बताऊ में एक मतलब क्या होता है कि जो बहुत छोटे बच्चे पांचवें छठे सातवें आठवें क्लास के बच्चे होते हैं उनको आप कोई मजेदार बात सुनाइए तो खिलखिला कर हैं। अभी हाल फिलहाल में मुझे एक बच्चा नजर आया जिसने मतलब जो हंसा नहीं हंसने की बात थी मगर उस पर वो हंसा नहीं मुझे लगा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है बाद में पता चला कि साहब वो बच्चा जो है वो वास्तव में मानसिक तौर पे बड़ा हो चुका है बड़ा इन द सेंस की उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर माँ बाप का प्रेशर घरेलू प्रेशर ये सब इतने दबाव पड़ चुके हैं कि उस वो उसकी वो ग्रो कर चुका है और जैसे ही वो बच्चा ग्रो किया तो उसके चेहरे से वो जो निश्चलता थी वो निश्चलता चली गई अब यहां पर एक और बात भी जब हम कमजोरी की बात करते हैं ना तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम डरने लगते हैं यानी कि हमको डर ये लगता है कि हम अगर अपनी कमजोरी या कमी किसी को बता देंगे तो अगला उसका इस्तेमाल करेगा हमको मतलब हमको परेशान करने के लिए दुखी करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा तो हम क्या करते हैं हम अपनी बातें छिपाने लगते हैं मगर जब तक हम बच्चे होते हैं, तो हम बता देते हैं कि हमें भूत से डर लगता है हमें लगता है चारपाई के नीचे एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है है या या हमको वो फलाने अंकल की से डर लगता है। या फलानी आंटी आएंगी तो हमें डांटेंगी हमें उससे डर लगता है अब जब हम बच्चे होते हैं ना तो बड़ा हम साफ बता देते हैं। हम आपको बताए कि जब हम बच्चे थे तो हमारे एक मतलब मास्टर साहब आते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए और साहब वो बड़े मतलब काफी लंबे चौड़े साढ़े छह फुट लंबे और मेरे ख्याल से साढ़े चार फुट चौड़े आदमी थे तो अब साहब होता ये था कि मास्टर साहब से हम लोगों ने बिल्कुल साफ अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि भैया मास्टर साहब से कह देना कि हमें डांटे वाटे नहीं क्योंकि उनकी डांट से ही हमें जो है वो मुश्किल हो जाती है नहीं हम ये नहीं कहेंगे पैजामा गीला हो जाता है मगर हम ये बता सकते हैं कि उनकी डांट से ही हम लोग थर्रा जाते थे और यह हमने अपने पेरेंट्स को बता दिया माता पिताजी को बता दिया था तो उसकी वजह ये थी कि हम ये चाहते थे भैया वो न डांटे अब यही अगर हम बड़े हो गए होते तो हम, या हम अब मानसिक रूप से बड़े हो गए होते तो शायद हमने ना कहा होते क्योंकि जैसे आज हम आपसे बताए आप, आपको शायद याद होगा कि मैंने आपसे एक अपने पुराने एक पॉडकास्ट में पिताजी के एक किस्से का जिक्र किया है जिसमें कि मैंने कहा है कि पिताजी के एक अफसर थे और पिताजी अपने उस अफसर से बहुत बेहद डरते थे यानी उनकी नौकरी के शुरुआती दिन थे और उस वक्त शायद वो टेम्पररी भी थे परमानेंट नहीं हुए थे तो वो कहते थे कि जब हम तिवारी जी के यहाँ जाते हैं तो हमारी हवा खराब हो जाती अब साहब एक दिन क्या हुआ इतफाक से तिवारी जी जो थे उनकी पत्नी अक्सर दरबार लगाती थी तो उस दरबार में हमारे माताजी भी जाया करती थी और हम लोग तो छोटे बच्चे थे तो हम लोग भी जाते थे अब कभी कमर तिवारी साहब जो थे वो बच्चों को बुला लेते थे कि भाई आओ बच्चों और ऐसे ही कभी उन्होंने हमको भी बुलाया और जब हमको बुलाया तो देखिए हम बच्चे थे उस समय और हमने साफ उनसे बता दिया जब उन्होंने हमसे पूछा कि भाई तुम्हारे पापा तुम लोगों को छोड़ने आए थे क्या हमने कहा साहब आए थे तो बोले मगर हमने तो उनको देखा नहीं वो अंदर नहीं आए हमने कहा वो अंदर आ भी नहीं सकते थे। क्यों हमने कहा आपको, है आपको। हमें उस समय तक हवा खराब हो जाती है ये पता भी नहीं था इसका मतलब क्या होता है हमने खाली बात सुनी थी तो हमने साफ कह दिया हम ये तो समझ गए कि वो इसका मतलब डरने से कुछ लेकर के है मगर क्या बाकी आगे का हमें कुछ मतलब नहीं मालूम था तो साहब बच्चे थे इसलिए कह दिया अब आज आपको बताएं आज हम अपने मतलब जब नौकरी करते थे तो बहुत से अधिकारी लोग जो थे उनसे हम लोग डरते थे जो उच्च अधिकारी थे उनसे डरना स्वाभाविक है यार आप छोटे अधिकारी हैं पता चला रीजनल मैनेजर साहब ने बुलाया तो भैया आप, आप डर रहे हैं। मगर जब वहां जाते थे तो कभी शायद मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी रीजनल मैनेजर के सामने या जनरल मैनेजर के सामने जाके कहा स्वीकार किया हो कि भाई हम डर रहे क्यों क्योंकि हमें लगता था कि यार अगर हम बता देंगे कि हम डर रहे हैं तो वो हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे <स्थित्तिति> बचपन की कमजोरी सामान्य है मगर बड़े होकर हम शायद अपनी कमजोरी को दिखाना नहीं चाहते मगर अब आपको बताता हूं कि अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसे मौके आते जब कि हम अपनी कमजोरी को स्पष्ट कर देना चाहते उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि जब बेटी विदा होती है शादी के बाद या स्कूल छोड़कर के कॉलेज जा रही होती है या दूसरी जगह जा रही होती है तो उस वक्त आप अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं करते आप अपनी कमजोरी दिखा देते हैं क्यों शायद इसलिए कि उस वक्त वो कमजोरी दिखाने से आपको कोई डर नहीं लगता हां अपनी असफलता अपने बच्चों के सामने दिखाना शायद ये कमजोरी आप नहीं पसंद करेंगे मतलब मैं नहीं पसंद करता मगर अब यार ये एक ऐसी कमजोरी है जो दिखाई पड़ जाती है तो कभी कभी तो ये कमजोरियां जब आप दिखा देते हैं तो फिर क्या करें दिख जाती है तो फिर आपका बचपन वहां पर सामने आ जाता है तो फिर वही दिल तो बच्चा है बच्चा दिल जो है वो कभी कभार सामने उभर के आ जाता है अब आपको तीसरी बात बताते हैं हिम्मत ये जो उठ के खड़े होने की हिम्मत है ना इसको आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि आज की आधी शिक्षाएं वो वॉट्सएप यूनिवर्सिटी वाली शिक्षाएं और ये गुरुजनों वाली शिक्षाएं जो कि धार्मिक स्थलों पर जाने पर मिलती हैं वो इसीलिए होती हैं जहां पर ये कहता है भाई आप अगर गिर गए हैं तो गिर जाइए कोई बात नहीं मगर उठकर खड़े हो जाना तो इसका मतलब यह हुआ कि उठकर खड़े हो जाना बहुत बड़ी बात है अच्छा और बचपन में ये कोई बड़ी बात थी ही नहीं जब हम बच्चे थे तो तो हम यो ही गिरते थे और उठकर खड़े हो जाते थे तो इसका मतलब यह हुआ कि बचपन में ये गुण था और बड़े होने पर यह गुण नहीं है बड़े होने पर यह गुण डेवलप करने की जरूरत पड़ रही है यानी कि हम इसको ये गुण हम डेवलप करें तो अच्छा होगा यानी कि अगर बचपन वापस ले आया जाए तो अच्छा होगा तो यार ये जो दिल जो जो दिल दिल बच्चा बच्चा है अप, जो बच्चा दिल है आपका वो डिपेंडेंट रहे यानी निर्भरता दिखाए दिखाए और क्या बोलते हैं उसको कमजोरियां है, उस सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि वो गिरकर उठने की हिम्मत दिखाए और साहब मैं आपको सही बता रहा हूं जिंदगी में मैंने अपने अपने जीवन में जो देखा तो हालांकि मुझसे मना किया गया है कि बारम्बार अपने असफलताओं का जिक्र मत करो मगर यहां पर एक क्षण के लिए जिक्र कर देता हूं कि बैंक की नौकरी करने के बाद बैंक में इतनी आ, क्या कहें इतनी असफलताएं सामने आईं कि साहब आपको लगने लगा था कि जब हम निकले वहां से 35-40 साल नौकरी करने के बाद कि आप किसी लायक तो अब यह किसी लायक नहीं है चालीस साल उसमें बिता दिए साठ साल उम्र हो गई तो अब अगर साठ साल की उम्र में कोई आपसे कहे कि आपने जो कुछ किया सब बकवास था वो बेकार था उसका आपका कुछ मतलब ही नहीं हुआ तो पता चलेगा यार ये तो एक जिंदगी बेकार हो गई अब यार जिंदगी तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो दोबारा मिल जाए हाँ अरे यार फिल्म का नाम है वो छोड़िए उसको ये जिंदगी ना मिले दोबारा ये तो सही बात है मगर बात तो सही है ना कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी अच्छा अब सवाल ये उठा कि अगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी तो अब यार इसका मतलब तो फिर डिप्रेशन में चले जाए और फिर वही तेज लाइट का इलाज करें या फिर डिप्रेशन के लिए गोलियां खाना शुरू करें ना यहां पर उस बच्चे को वापस लाना है जो बच्चा गिरकर कर उठ के खड़ा हो सकता है अरे ठीक है यार घुटनों में चोट लग गई तो लग गई ठीक है हाथ टूट गया तो टूट गया फ्रैक्चर है ठीक हो जाएगा मगर उठ के खड़े तो होना है चलना तो है ना अगर हम चलेंगे नहीं नहीं अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तो फिर बेकार हो गया ना तो इसका मतलब कि वो बच्चा जो मुझे वापस उठ के जिसने चलने, पे, चलने को दिखा दिया तो मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूं कि बैंक ने लाते मारी बैंक ने मतलब बैंक के लोगों ने लाते मारी मगर वो लाते खा के हम जब बाहर निकले ना तो हम चले गए साहब एक हमारा, एक हमारा एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है हम वहाँ चले गए और वहां पर जो विजुअली यानी जिन लोगों को देखने में दृष्टि बाधित लोग जो थे उनके लिए हमने कुछ काम करना शुरू किया और साहब उस काम को करने में सडनली हमें इतना प्यार इतनी हिम्मत इतनी प्रशंसा मिली कि जो 40 साल की लातें थी ना वो लातें हट गई गायब हो गई और हमने कोशिश किया कि उन चालीस सालों को भूल जाओ यार ये जो चार साल पांच साल आठ साल जो यहां लग रहे हैं इनमें जो मिल रहा है इसी को रखो अपने पास यानी कि जो पीछे जो गिर जो खड़ा के गिरे लड़खड़ा के गिरने को छोड़ो और साहब हम खड़े हो गए वापस और हम चलने लगे फिर से और अब तो देखिए अब तो हम आपके साथ में हिम्मत से अपनी सब बातें बांट रहे हैं हमारे दोस्त हैं जो राजेंद्र प्रसाद जी राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आप बड़े भारी एक्स्ट्रोवर्ट हैं आप खुलेआम अपनी सब कमजोरियां और तारीफे सब बताते हैं हाँ भाई हम हैं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जानते हैं ना हमको बचपन से वो हम बहुत जमाने हम लोग एक साथ मतलब आप समझिए कि हम लोग कितने साल से पचास साल से ज्यादा समय से वो मुझे जानते हैं और वो जानते हैं कि मैं कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी कमजोरी या अपनी कमियां बता दू क्योंकि शायद उस समय में मेरे अंदर का बच्चा जो था वो आया ही नहीं था जागा ही नहीं था मैं तो बचपन से बड़ा हो गया और बचपन से बड़े होके मैंने अपनी कमजोरियां सब छिपा ली ताकि कहीं भैया कोई दूसरा उस पर लाते ना मारे अरे अब मगर बैंक गए तो यार वहां तो लातें पड़ गए वहां पे कमजोरियां लोगों ने ढूंढी और ढूंढ के लातें मारी अब जब लातें मारी तो हमने हिम्मत दिखाई हम वापस उठ के खड़े हो गए और जब हम उठ के खड़े हो गए तो हमें पता चला कि अरे यार ये जो लाते मार रहे थे ना ये बेचारे वो लोग थे जिनको कि खड़े होने के लिए आपके कंधों की जरूरत थी यानी कि वो बगैर आपको गिराए खड़े ही नहीं हो सकते थे तो अब हमें समझ में आया कि कमजोरी मुझ में नहीं थी मैं तो शुरू से ही मजबूत था कमजोरी थी उनमें वो जो कंधे पकड़ के खड़े हो पाए या जो आपके कंधों पे चढ़ के ही ऊपर पहुंच पाए इतनी औकातें नहीं थी कि वो अपना साइज बड़ा कर पाते तो साहब ये बातें यहां पर मैं यही रोक रहा हूं अपने बचपन को बचपन की बातें और करूंगा और अभी आपसी, आपके साथ में बचपन के बारे में तो इतनी बातें हैं करने के लिए कि क्या बताऊ शायद एक किताब भर जाएगी उसके लिए मगर चलिए आज के लिए तो यही बंद कर रहा हूं और साहब जैसा कि मैंने आपसे कहा आप भी अपने अंदर के बच्चे को देखिए कि वो बच्चा ये निर्भरता कमजोरी और उठ के खड़े होने की क्षमताओं को क्या कर रहा है इनका क्या इस्तेमाल हो रहा है और क्या इससे हम कुछ पा सकते हैं क्या हमें इससे कुछ फायदा होगा तो देखते हैं लेटेस्ट अच्छा तो आज के लिए यही बंद करता हूं आपने मेरी बातें सुनी उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपने समय दिया उसके लिए और भी आभारी हूं मगर मेरा एक निवेदन है बातें बातें करते रहिए अपने बचपन बचपन के के के बारे में, के के बारे में में दूसरों मगर करना बंद मत करिए तो आज के लिए यहीं पर नमस्कार किसको पता था पहलू में रखा दिले हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाथी ही, ही होगा हाय जोर कर कितना शोर करे बेवजह बातों पे ऐ ऐर करे दिल सा कोई कमी ना नहीं कोई तो रुके तो, तो के इस उम्र में अब खाओगे दो के डर लगता है इश्क करने में जी दिल तो बच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी थोड़ा बच्चा है जी हाँ दिल तो बच्चा है जी ऐसी उदासी बैठी है दिल पे हंसने से घबरा रहे हैं सारी जवानी खतरा के काटी पीरी में टकरा गई है